गीता तत्व चिंतन पाप से बचने का रसायन सांख्य तथा योग गीतोक्त मौलिक अर्थ यहाँ पर भगवान सांख्य और योग इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं सामान्यतः सांख्य कहने से महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन का बोध होता है और योग कहने से महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का पर यहाँ गीता में उक्त दोनों शब्दों को परम्परागत अर्थ में नहीं लिया गया है यही गीता की विशेषता है वह प्राचीन शब्दों का उपयोग तो करती है पर उनका वह एक मौलिक अर्थ रखती है उसने वेदों के कर्म यज्ञ इत्यादि शब्दों को लिया तो है पर उनका सर्वथा एक मौलिक अर्थ किया है जो जीवन के लिए अधिक उपयोगी है वेदों का कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान इतना जटिल है कि उसको समझना भी आज लोगों के लिए दुरू है पर गीता इन्हीं शब्दों को अपना कर, उन पर ऐसा व्याख्या करती है जो व्यवहारिक और हमारे अनुकूल है तो सांख्य शब्द का उपयोग गीता सांख्य दर्शन के रूप में न कर ज्ञान के रूप में करती है तथा योग का अर्थ कर्म योग करती है योग दर्शन नहीं इस पर थोड़ी मीमांसा लाभदायक होगी यहाँ सांख्य का अर्थ सांख्य दर्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि सांख्य दर्शन प्रकृति को स्वतंत्र मानता है और ईश्वर को न मानता हुआ पुरुष को स्वीकार करता है और उसे अकर्ता मानता है पर गीता में प्रकृति को स्वतंत्र नहीं माना गया है स्वयं भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम मुझ अधिष्ठाता के द्वारा प्रकृति चराचर जगत को शिष्ट करती है प्रकृति स्वामधिष्ठाया संभवाम म्यात मायया अपनी प्रकृति को में करके अपनी लीला से मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरतया यह मेरी गुणमयी दैवी माया पार करने में अत्यंत कठिन है आदि आदि फिर सांख्य में पुरुष अकर्ता है जबकि गीता में भगवान संपूर्ण कर्तृत्व तो अपने ऊपर लेते हैं यथा अहम सर्वस्व प्रभु मत्सर्व प्रवर्तते मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ मुझसे सब कुछ निकला है अहम कृष्णस जगत प्रभु प्रलयस्त मैं ही समस्त जगत की उत्पत्ति और विनाश का कारण हूँ इत्यादि अतएव यह तो निश्चित है कि विवेच्य श्लोक का सांख्य शब्द सांख्य दर्शन की अर्थ व्यंजना नहीं करता तब सांख्य का अर्थ क्या है अधिकांश व्याख्याकार सांख्य शब्द का अर्थ परतत्व ज्ञान ही करते हैं ख्या धातु में सम उपसर्ग लगाकर संख्या शब्द बनता है और उसमें अण प्रत्यय लगा देने से वह सांख्य हो जाता है यह सम्यक ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान का ही बोधक है भगवान भाष्यकार सम्यक इति संख्या तदेव सांख्यम ऐसी व्युत्पत्ति मानकर सांख्य शब्द का अर्थ परमार्थ वस्तु विवेक करते हैं इससे विवृत्ति श्लोक का अर्थ ऐसा होगा कि अभी तुझे परमार्थ और अपरमार्थ दोनों का विवेक करने वाला ज्ञान बताया है अन्य कई व्याख्याकारों ने लक्षणा के द्वारा उपनिषद प्रतिपादित आत्मतत्व को सांख्य पद का अर्थ माना है इस प्रकार भिन्न भिन्न भिन व्युत्पत्तियों से सांख्य शब्द की व्याख्या करने का भी अर्थ तो एक ही निकलता है आत्मतत्व विषय ज्ञान फिर स्वयं गीता इन शब्दों का अर्थ अन्यत्र स्पष्ट कर देती है लोकेस्म द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान घान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम फिर निष्पाप अर्जुन इस श्लोक में मेरे द्वारा पहले दो निष्ठाएं कही गई है ज्ञान योग के द्वारा साक्ष्यों की और कर्म योग के द्वारा योगियों की